याद रखो, विषयों से अधिक खतरनाक है विषयों की आसक्ति और विषयों की आसक्ति का त्याग केवल इंद्रियों के निग्रह से नहीं हो सकता आसक्ति का त्याग केवल मन के निग्रह से होता है जब मन निराशत हो जाए तो इंद्रियां अपने अपने विषयों को भोगती हुई भी इन विषयों से निराशक्त रहती हैं, जैसे कमल का फूल पानी के अंदर रहते हुए भी सूखा ही रहता है, जल की एक बूंद भी उसके पत्ते पर नहीं ठहर सकती। इसलिए मैंने कहा है कि पहले ज्ञान के द्वारा बुद्धि को स्थिर करो, बुद्धि मन को स्थिरता देगी, फिर मन इंद्रियों को इस प्रकार विषयों से खींच लेगा। जिस प्रकार एक कछुआ खतरे की जरा आसी आठ पाते ही अपने अंगों को अपने भीतर ही समेट लेता है, हे पार्थ, यदा संघर्ते चायम् कूर्मो अंगानी विसर्वशा इंद्रियाणि इंद्रियार्थे भ्यस तस्स प्रज्ञा प्रतिष्ठिता।